महाभारत द्रोण पर्व त्रि सप्तमोध्याय युधिष्ठिर के मुख से अभिमन्यु वध का वृत्तांत सुनकर अर्जुन के जयद्रथ को मारने के लिए शपथपूर्ण प्रतिज्ञा युधिष्ठिर्वाच तय ते महाबाहो संसप्त बल प्रति प्रयत्न संकरो तिब्रम आचार्यो ग्रहणे मम युधिष्ठि बोले महाबाहो जब तुम समसप्तक सेना के साथ युद्ध के लिए चले गए उस समय आचार्य द्रोण ने मुझे पकड़ने के लिए घोर प्रयत्न किया जूढ़ानिका वयम द्रोणम वारिया स्म सर्व रथानिकमान वे रथों की सेना का व्यूह बनाकर कर बारम्बार उद्योग करते थे और हम लोग रण क्षेत्र में अपनी सेना को व्यूहाकार में संगठित करके सब प्रकार से द्रोणाचार्य को आगे बढ़ने से रोक देते थे सवार जमाड़ो रथ भी मही मही अस्मान अभे जब रथियों के द्वारा आचार रोक दिए गए और मैं सर्वथा सुरक्षित रह गया तब उन्होंने अपने तीखे बाणों द्वारा हमें पीड़ा देते हुए हम लोगों पर तीव्र वेग से आक्रमण किया ते पिड्यमान द्रोण नोणा प्रतिविखे तुम अपम तत्कुत द्रोणाचार्य से पीड़ित होने के कारण हम लोग उनके सैन्य व्यूह की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे फिर युद्ध भूमि में उसका भेदन तो कर ही कैसे सकते थे वह तत्प्रतिम विरय सर्वे सौभद्रत्मज उत्तवंत स्म तम ता कम प्रभो तब इस सब लो, लोग अनुपम पराक्रमी अपने पुत्र सुभद्रानंद अभिमन्यु से बोले तात तुम इस व्यूह का भेदन करो क्योंकि तुम ऐसा करने में समर्थ हो सोदित्मा तथस्वी असह्यम अम भारम वो ढुमे वोपचक्रम हमारे इस प्रकार आज्ञा देने पर उस पराक्रमी वीर ने अच्छे घोड़े की भांति उस असह्य भार को भी वहन करने का ही प्रयत्न किया सवास्त्रोपदे से नियेण चमन्वत प्राभि तदबल बालयु सागर हम तुम्हारे दीव है अस्त्र विद्या के उपदेश और पराक्रम से संपन्न बालक मनु ने उस सेना में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे गरुण समुद्र में घुस जाते हैं तेनुजाता वयम एरम सातवते पुत्र मा हवे प्रवेशु कामास्त न्य न सच तत्पश्चात हम लोग रण क्षेत्र में वीर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के पीछे उस व्यूह में प्रवेश करने की इच्छा से चले हम भी उसी मार्ग से उसमें घुसना चाहते थे जिसके द्वारा उसने शत्रु सेना में प्रवेश किया था तथा सैंधको राज क्षुद्रताब्रथ वरदान रुद्रश्य सर्वान्न समुहार ठीक इसी समय ने सिंधु नरेश राजा जयद्रथ ने सामने आकर भगवान शंकर के दिए हुए वरदान के प्रभाव से हम सब लोगों को रोक दिया ततो द्रोण कृप करण द्रोड़ी कृतवर्माच चौभद्रम सड़था पर्यवर तन्नंतर द्रोण कृपाचार्य कर्ण अश्वस्थामा बृहद बल और कृतवर्मा इन छह महारथियों ने सुभद्रा कुमार को चार और से घेर लिया परिवार तुत सर्व युधि बालो महारथ यतम परम शक्तिया बहुरथी क गिरा होने पर भी वह बालक पूरी शक्ति लगाकर उन सबको जीतने का प्रयत्न करता रहा तथापि वे संख्या में अधिक थे अतः उन समस्त महारथियों ने उसे घेर कर रथहीन कर दिया तथोत तो शासन क्षिप्रम तथा तैर्वीर मृतिक संशयम परम प्राप्य दृष्टानते नाभ्यय हो तत्पश्चात दुशासन पुत्र ने अभिमन्यु के प्रहार से भारी प्राण संकट में पड़कर पूर्वोक्त महारथियों द्वारा रथीन किए हुए अभिमन्यु को शीघ्र ही गदा के आघात से मार डाला स तो हवा सहसाणी नवरथ दीनाष्टौ रथ सहसाड़ी नव दंती राजपुत्र चपुत्र सहस्रे दी रांचूं बृहद बलम च राज चर्गेण प्रयोजित तथा परम इसके पहले उसने हजारों हाथी रथ घोड़े और मनुष्यों को मार डाला था आठ हजार रथों और नौ सौ हाथियों का संहार किया था दो हजार राजकुमारों तथा और भी अद्भुत और भी बहुत से अलक्षित वीरों का वध करके राजा बृहद बल को भी युद्ध स्थल में स्वर्गलोक का अतिथि बनाया इसके बाद परम धर्मात्मा अभिमन्यु स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुआ गतः सुखतनाम्लोका च स्वर्गजताम शुभ अदीनस्राशयन शत्रु नंदय्वा चाधवान्साभ्राव्य पितृण मातु से च वीरो दृष्टातम शोचयन बान्धवान् बहूं ततस्म शोक संतप्ता सह वह पुण्यात्माओं के लोकों में गया है अपने पुण्य के बल से स्वर्ग लोक पर विजय पाने वाले धर्मात्मा पुरुषों को जो शुभ लोक सुलभ होते हैं वे ही उसे भी प्राप्त हुआ है उसने कभी युद्ध में दीनता नहीं दिखाई वह वीर शत्रुओं को त्रास और बंधनों बांधवों को आनंद प्रदान करता हुआ अपने पितरों और मामा के नाम को बारंबार विख्यात करके अपने बहुसंख्यक बंधुओं को शोक में डालकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है तभी से हम लोग शोक से संतप्त हैं और इस समय तुमसे हमारी भेंट हुई है एतावदेव निवृत्तम नतमाकम शोक वर्धनम पुरुष ग्रह स्वर्गलो कम आप यही हम लोगों के लिए शोक बढ़ाने वाली घटना घटित हुई है पुर सिंह अभिमन्यु इस प्रकार स्वर्ग लोक में गया है तथो अर्जुनो वचहत् धर्मराज हा पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर की कही हुई यह बात सुनकर अर्जुन व्यथा से पीड़ित हो लंबी सांस खींचते हुए हा पुत्र कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े विषण बदना सर्व परिवार्य धनंजय नेत्र परस्परम उस समय सबके मुख पर विषाद छा गया सब लोग अर्जुन को घेर कर दुखी हो एकटक नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखने लगे प्रतिलभ्य ततः संज्ञा वा सभी क्रोध मूर्खित कंपाड़ो ज्वरे मुहुर्मु पाणिम पाण्युने उन्मत्त प्रेक्ष वचनम अब्रवी तदनंतर इन्द्रपुत्र अर्जुन होश में आकर क्रोध से व्याकुल हो मानो ज्वर से काँप रहे हो इस प्रकार बारंबार लंबी सांस खींचते और हाथ पर हाथ मलते हुए नेत्रों से आँसू बहाने लगे और उन्मत्त के समान देखते हुए इस तरह बोले अर्जुन वाच सत्यं व प्रतिजा भी सोस्मी हंता जयद्रथम न चेदयादी तो धातराष्ट्रां प्रसती न चास्मा शरण गच्छेत कृष्ण व पुरसषोत्तम भवंतम वा महाराजा सोस्मी हंता जयद्रथम अर्जुन ने कहा मैं आप लोगों के सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कल जयद्रथ को अवश्य मार डालूँगा महाराज यदि वह मारे जाने के भय से डरकर कर पुत्रों को छोड़ नहीं देगा मेरी पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की अथवा आपकी शरण में नहीं आ जाएगा तो कल उसे अवश्य मार डालूँगा धातराष्ट्रियक वै विस्मृतसोषिम पापम बाल बधे हेतु जयद्रतम जो धृतराष्ट्र के पुत्रों का प्रिय कर रहा है जिसने मेरे प्रति अपना सौहार्द भुला दिया है तथा जो बालक अभिमन्यु के वध में कारण बना है उस पापी जयद्रथ को कल अवश्य मार डालूंगा रक्ष माण आशतम संखे एमाम जो संत के चन अपिद्रोण प्रभु राजा राजन युद्ध में जयद्रथ की रक्षा करते हुए जो कोई मेरे साथ युद्ध करेंगे वे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ही क्यों न हो उन्हें अपने बाणों के समूह से आच्छादित कर दूंगा देवम यद्यत संग्राम कुरियावा स्म पुण्य लोकान प्राप्नुयान सूरसमता यदि संग्राम भूमि में मैं ऐसा न कर सकूं तो पुण्यात्मा पुरुषों के उन लोकों को जो सूर्यीरो को प्रिय है न प्राप्त करूं ये लोका मातृहंतण ये चापी पितृाती गुरुद्वारा गता पिशुना च ये सदा साधू नूयताम ये चेचापी परिवादीना ये निक्षेपर्षण विश्वासघाचि भुक्तपूर्वाँ श्रिय विंदताम अघमश ब्रह्म ये लोका ये चोघातीमी पायसवाजवान्नम शाक्यापूपमसा ये चोका वृथास्ता तानन्हाेय न चेधनियाद्रथम माता पिता की हत्या करने वालों को जो लोक प्राप्त होते हैं गुरुपत्नी गा में और चुगल खोरों को जो को जिन लोगों की प्राप्ति होती है साधु पुरुषों की निंदा करने वालों और दूसरों को कलंक लगाने वालों को जो लोग प्राप्त होते हैं धरोहर हड़पने और विश्वासघात करने वालों को जिन लोगों की प्राप्ति होती है दूसरे के उपभोग में आई हुई स्त्री को ग्रहण करने वाले पाप की बातें करने वाले ब्रह्मचार्य और गोघातियों को जो लोग प्राप्त होते हैं खीर यवान साग खिचड़ी हलवा पुआ आदि को बलि वैश्य देव किए किए बिना ही खाने वाले मनुष्यों को जो लोग प्राप्त होते हैं यदि मैं कल जद्रथ का वध न कर डालूं, तो मुझे भी तत्काल उन्हीं लोगों को जाना पड़े वेदाध्यायनम अत्यर्थम संसितम व्योतम ओ मन्यमान जान जाते वृद्धां गुरु स्रीसतो ब्राह्मण गा च पादीना चा भवसुश्लेमश मुंह मुंचताे गतिम कषा न चेतनिया ज वेदों का स्वाध्याय अथवा अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण की तथा बड़े बूढ़े साधु पुरुषों और गुरजनों की अवहेलना करने वाला पुरुष जिन नरकों में पड़ता है ब्राह्मण गौ और अग्नि को पैर से छूने वाले पुरुष की जो गति होती है तथा जल में थूक अथवा मलमूत्र छोड़ने वालों की जो गति होती है यदि मैं कल जद्रथ को न मारूं तो उसी कष्टदाय गति को मैं भी प्राप्त करूँ नग्न से स्नायम से चन्ध्यातिथेर गतिकोचीना मृथोक्ती वंच त्य गति आत्मापहारिण या च मिथ्याभिशंसिना महानाम भृत्य सन्दस्यमान पत्रधाराश्रित असंभ्य छुद्राण जागतिर्मिषमसनता गतिम घोरा न वेधन्य जयद्रथम नगे नंगेन नहाने वाले तथा अतिथि को भोजन दिए बिना ही उसे असफल लौटा देने वाले पुरुष की जो गति होती है घूसखोर असत्यवादी तथा दूसरों के साथ वंचन ठगी करने वालों की जो दुर्गति होती है आत्मा का हनन करने वाले दूसरों पर झूठे दोषारोपण करने वाले भृत्यों की आज्ञा के अधीन रहने वाले तथा स्त्री पुत्र एवं आश्रित जनों के साथ यथा योग्य बंटवारा किए बिना ही अकेले मिष्टान उड़ाने वाले क्षुद्र पुरुषों को जिस घोर नरक की गति की प्राप्ति होती है यदि मैं कल जदरत को न मारूं तो मुझे भी वही दुर्गति प्राप्त हो संस्यवादुम तद्वचने रिभर्तिशंसात्मा निंदते चोपकारिणते प्रातिश्याम श्याद यो न ददा चनर्हभ्यो दृसलीब तेत मज्जपो भिन्न मद्नो भ्रतिद छे छे धन्याम चेत्याम जो निस्संथ स्वभाव का मनुष्य शरणागत साध पुरुष तथा आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाले पुरुष को त्याग कर उसका भरण पोषण नहीं करता जो उपकारी की निंदा करता है पड़ोस में रहने वाले लोग योग्य व्यक्ति को श्राद्ध का दान नहीं देता और आरोग्य व्यक्तियों को तथा शुद्रा के स्वामी ब्राह्मण को देता है जो मध्य पीने वाला धर्म मर्यादा को तोड़ने वाला कृतघ्न और स्वामी की निंदा करने वाला है उन सभी लोगों को जो दुर्गति प्राप्त होती है उसी को मैं भी शीघ्र ही प्राप्त करूं, यदि कल जयद्रथ का वध न कर डालू भुंजाना तो सभ्य न उत्संगे चापिखा पाला समासनम त तेंदु कृदंत धावनम ये चावरजयताम लोका स्वपतताम तथो सती जो बाएं हाथ से भोजन करते हैं गोद में रख कर खाते हैं जो पलाश के आसन का और तेंदु की दातुन का त्याग नहीं करते तथा उष काल में सोते हैं उनको जो नरक लोक प्राप्त होते हैं वे ही मुझे भी, भी मिले यदि मैं जदरथ को न मार सकूं डालूँ शीत भीताश ये विप्रारण भीताश क्षत्रिया एक कूपोक ग्रा तथा विमर्जि ष्मा त्र वसता विनंदता दिवसे सूचतेरते चापी दिवस अगारदाही चर्दा मता अग्नतिथ्य गोपालू चेन्दता रजस्वला सवयंत कन्याँ सुख दायिन या च बहुयाजीना ब्राह्मणा स्वृत्तिना आस्य मैथुनिकाण चे दिवा मैथुनता ब्राह्मण से प्रतिश्रुत वै लोभा दाती चंद तेजा गतिम गोन जयध्रथम जो ब्राह्मण होकर सर्दी से और क्षत्रिय होकर युद्ध से डरते हैं जिस गांव में एक ही कुएँ का जल पिया जाता हो और जहाँ कभी वेद मंत्रों की ध्वनि न हुई हो ऐसे स्थानों में जो छह महीनों तक निवास करते हैं जो शास्त्र की निंदा में तत्पर रहते दिन में मैथुन करते और सोते हैं जो दूसरों के घरों में आग लगाते और दूसरों को जहर दे देते हैं जो कभी अग्निहोत्र और अतिथि सत्कार नहीं करते तथा गायों के पानी पीने में विघ्न डालते हैं जो रजस्वला स्त्री का सेवन करते और शुल्क लेकर कन्या देते हैं जो बहुतों की पुरोहिती करते ब्राह्मण होकर सेवावृत्ति से जीविका चलाते मुंह में मैथुन करते अथवा दिन में स्त्री सहवास करते हैं जो ब्राह्मण के कुछ देने की प्रतिज्ञा करके फिर लोभवश नहीं देते हैं उन सबको जिन लोगों अथवा दुर्गति की प्राप्ति होती है उन्हीं को मैं भी प्राप्त हूं यदि कल तक जयद्रथ को न मार डालू प्रमुष्टात्रि सोनह जयद्रथम ऊपर जिन पापियों के नाम मैंने गिनाया है तथा जिन दूसरे पापियों का नाम नहीं गिनाया है उनको जो दुर्गति प्राप्त होती है उसी को शीघ्र ही मैं भी प्राप्त करूँ यदि यह रात बीतने पर कल जद्रथ को न मर डालूँ इमाम चाप्य पराम भूय प्रतिज्ञात यद्यम हते पापे सूर्योस्त मुपहासती है सम्रवेशा हम जात भेद अब आप लोग पुनः मेरी यह दूसरी प्रतिज्ञा भी सुन ले इस पापी जयदरथ के मारे जाने से पहले ही सूर्यदेव अस्ताचल को पहुंच जाएंगे तो मैं यही प्रज्ज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा असुर मनुष्या पक्ष नो बोरगा पितृरजनचरा ब्रह्मदेव रष हो वाम चरम चरम अभी तदपी मिपुम तक्ष सकता देवता असुर मनुष्य पक्षी नाग पितर निशाचर, ब्रह्मर्षि देवर्षि जराचर जगत तथा इसके परे जो कुछ है वह ये सब मिलकर भी मेरे शत्रु जज्रथ की रक्षा नहीं कर सकते यदि वेदपि विसतिरसातल तदग्रदपिदेवपुरह पुर तदपि सरसतरह प्रभाते भ्रीस्मपोह शिरो यदि जद्रत पाताल में घुस जाए या उससे भी आगे बढ़ जाए अथवा आकाश देवलोक या दैतों के नगर में जाकर छिप जाए तो भी मैं कल अपने सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु के उस घोर शत्रु का सिर अवश्य काट लूंगा एवं उक्वाचिक्षेप गांडी तस्य सभ्य दक्षिण तस् शब्द अतिदोत्स ऐसा कहकर अर्जुन ने दाहिने और बाय हाथ से भी गांडीव धनुष की टंकार की उसकी ध्वनि दूसरे शब्दों को दबाकर संपूर्ण आकाश में गूंज उठी अर्जुन ने प्रतिज्ञाते पांच चंचम जनार्दन अर्जुन के इस प्रकार प्रतिज्ञा कर लेने पर भगवान श्रीकृष्ण ने भी अत्यंत कुपित होकर पांचजन्य शंख बजाया इधर अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को फूका स पांचजन्योचित वक्त मृत सपूर्ण जगत सपाता प्रकंपयामा यथा भगवान श्रीकृष्ण के मुख की वायु से भीतरी भाग भर जाने के कारण अत्यंत भयंकर ध्वनि प्रकट करने वाले पांच ने आकाश पाताल दिशा और दिक्पालों सहित सम्पूर्ण जगत को कर दिया मानो प्रलय काल आ गया हो तथोषा महामना अर्जुन ने जब उक्त प्रतिज्ञा कर ली उस समय पांडवों के शिविर में अनेक बाजों के हजारों शब्द और पांडव वीरों का सिंहनाथ भी सब ओर गूंजने लगा तो भीम च प्रकृ प्रतिज्ञोदशब्देन कृष्ण शंख स्वन चहतोधाराष्ट्रोय साध सुधन भीमसेन ने कहा अर्जुन तुम्हारी प्रतिज्ञा के शब्द से और भगवान कृष्ण के इस शंखनाद से मुझे विश्वास हो गया कि यह पुत्र दुर्योधन अपने सगे संबंधियों सहित अवश्य मारा जाएगा अथ मृदत तमाग्रद्यम तव सुतोकमय तरोस जात व्यपनोदते महाप्रभावित नरवर वाक्य मिदम नरश्रेष्ठ तुम्हारा यह वचन महान अर्थ से युक्त और मुझे अत्यंत प्रिय है यह अत्यंत प्रभावशाली वाक्य तुम्हारे पुत्र शोक में उस रोष समूह का निवारण कर रहा है जिसने तुम्हारे गले के सुंदर पुष्पहार को मसल डाला था इति श्री महाभारते द्रोण परमढ़ि प्रतिज्ञा परमढ़ि अर्जुन प्रतिज्ञायाम त्रि सप्तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में अर्जुन प्रतिज्ञा विषयक तिहत्तरवां अध्याय पूरा हुआ